पुराण शिवपुराण रुद्रसंहिता मुझ ब्रह्मा ने कहा भगवंश शंभो आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है बृस्वध्वज इसमें मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे किंतु आपके आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कर कर मैं अत्यंत वेगशाली रस के द्वारा दक्ष के घर जा पहुँचा नारद जी ने पूछा वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधात बताओ बताइए अब सती घर पर लौट कर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया ब्रह्मा जी ने कहा तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट गई तब वहाँ उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं सखी के मुंह से सारा वित्तान सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया उदार चेता दक्ष और महामनिष्विनी वीरणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अनान्य अंधों और दीनों को भी धन बाँटा प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरणी ने उसका मस्तक सूंघा और आनंदमग्न होकर उसकी बारंबार प्रशंसा की तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूँ महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे पर वे तो चले गए अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहां आएंगे यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करें, तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहता उपस्थित हुआ मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनोद भाव से खड़े हो गए उन्होंने मुझ स्वयंभू को जथा योग्य आसन दिया तदनंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा प्रजापते भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उसका निश्चय करो जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुई अपने इस पुत्री को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊँगा फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले पिताजी ऐसा ही होगा मुझे तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहाँ से उस स्थान को लौटा जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे नारद मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पी कर गए हों